ओम सहना वहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीतमस्त मिषा वह ओ शातिश अनुवाद की चतुर्थ कक्षा आज पांचवा अभ्यास चलेगा इसमें प्रारंभ में शब्द दिए हैं ये अकारांत पुल्लिंग के हैं पीछे अकारांत एक बार और भी आ चुके हैं पुल्लिंग के शब्द तो उन्हीं के समान इनके भी रूप चलेंगे तो पहले शब्द है जनक ये पिता को बोलते हैं जन धातु से बनता है पुत्र और सूर्य चंद्र चंद्रमा को कहेंगे सज्जन सत जन स्तोष स्तुषनाशु से धो जय होकर के सज्जन अच्छा मनुष्य और उसी जन से पहले दुर् लगा दें तो दुर्जन और प्रज्ञा प्रज्ञा जिसको होती है वो प्राज्ञ, जिसके अंदर बुद्धि है प्रज्ञा है तो प्राज्ञ विद्वान को कहेंगे लोक शब्द है संसार के लिए लोक दर्शने जो दिखाई देता है वो सब लोक होता है उपाध्याय उप और अधि उपसर्ग पूर्वक अध्यने, अध्यंग अध्यने धातु से उपाध्याय बनता है तो उपाध्याय का अर्थ हो गया जो अध्ययन कराता है अर्थात गुरु और शिष्य शिष्य प्रश्न शब्द है ये ये प्रक्ष धातु से बनता है यज याच यत विषो नंग नंग प्रत्यय करके पुलिंग में पुल्लिंग वाले ही हैं सारे शब्द ये क्रोश कोष के लिए अब तो किलोमीटर का व्यवहार चलता है पहले कोस होता था फिर मील हुआ अब किलोमीटर तो कोस बड़ा होता था किलोमीटर से अधिक बड़ा बैठेगा धर्म और सागर समुद्र के लिए तो सारे ही इसमें अकारांत पुलिंग के हैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका रूप अलग से याद करना पड़े बालक के समान चलेंगे सबके धातुएं इसमें आ रही हैं चार धातुएं दी हैं और ये चारों तो दादी गण की हैं तो दादी गण की धातुओं में जो चार लकार होते हैं लट लोट लंग विधलिंग इनमें प्रत्यय होता है तुदादिभ्य तो शह और प्रत्यय जब होगा तो धातु को गुण नहीं हो सकता सार्वधातु का धातु कथवाघुपय इन दो सूत्रों से जो गुण होता है वो गुण श प्रत्यय पर होगा तो नहीं हो पाएगा जैसे कि पहली धातु तुद है अब तुद का यदि हम गुण करेंगे तो दति रूप बनना चाहिए लेकिन प्रत्यय शित है और साथ में अपित भी है तो सार्वधातु कमपित से वो अंगित के समान हो जाएगा तो किंगितिचय गुण नहीं होने देगा तो तुदती तुदत तुदति इस तरह से रूप चलेंगे इसके भगवती के समान अब भवती गण की है तुदती गण की है तो समानता कैसे हो गई समानता इस तरह से हो गई कि शब का भी अ बचता है वहां गण में शप होता है गण में श होता है इसका भी आकार बचता है इसलिए रूप में अंतर नहीं आएगा लेकिन यही धातु यदि भुवादिगण की होती तो, तो दति बनता तो लघु बुध से चल लगा करके तुदादिगण तो की होने से तुदती तो गुण नहीं होगा आगे है इश, ईश्शु इच्छायाम्मातु तो का अर्थ है व्यथन तुद तो व्यथने दुख देना और ये ईशु इच्छायाम चाहना तो यहां जो चार लकार आएंगे लटलोट लंग विधलिंग वहां ईश के शकार को मूर्धन शकार को छकार हो जाएगा छ जब हो जाएगा तो तुक आगम हो जाएगा छेच सूत्र से रस्वस्य से पीति कृति तुक छे चर्ण को तुक वर्ण के आगे यदि छकार आता है तो उसको तुक आगम हो जाता है तुक आगम कित है कित होने से तो उसके आगे आएगा तो ई के आगे तकार आएगा उस तकार को फिर तिर से चकार हो जाएगा इच्छति, इच्छती इच्छन्ति, स्पृश स्पर्शने ये छूने अर्थ में आती है तो यहां भी <coughs> श के इंगित होने से गुण नहीं होगा नहीं तो क्या बनता स्पर्शति गुण नहीं होगा तो स्पृशति स्पृशत स्पृशंति प्र धातु ये भी तो दादीगण की है प्रछ जीप सायाम जानने की इच्छा अर्थात पूछना हम क्यों पूछते हैं जानने की इच्छा है कुछ इसलिए पूछते हैं तो पूछना अर्थ निकल आया यहाँ चार लकारों में क्योंकि क्ष प्रत्यंगित है तो अंगित होने से गुण नहीं होता है वो तो गलत बात रही लेकिन अन्य भी कार्य होते हैं अंगित होने से तो अन्य कार्यो में यहाँ अंगित परे होता है तो प्रक्ष धातु को संप्रसारण हो जाता है ग्रही ज्या वही व्यधि सूत्र से तो प्रा में जो रहा है उसको री बन जाएगा संप्रसारण होकर तो पृच्छति पृछतः पृछ ऐसे रूप चलेंगे चार लकारों में आप लोगों को जो यहाँ अभ्यास में जो रूप मिलते हैं इधर जो आगे रूप दिए हुए हैं इस पुस्तक में तो पांच लकारों में दिए हैं इन्होंने पांच में ही है ना अच्छा इसमें दस आ गए पहले अभ्यास में पांच में पहले भाग में पांच लकारों में थे तो उनमें पांच पहले भाग में जो पांच लकार आते थे उसमें चार तो ये थे ही जिनके हम बार बार चर्चा करते हैं लट लोट लंग विधिलिंग एक और बढ़ गया था उसमें लिट और यहाँ दस आ गए हैं तो दस में लट लिट लुट लिट लेट नहीं आएगा यहाँ लोट लंग और लिंग दो रूपों में आएगा विधिलिंग और आशीर्ग आशीर और लुंग लिंग ये दस हो गए लेट को मिला करके ग्यारह लगा बनते हैं आगे अव्यय दिए हैं अभित अभित और परितह दोनों में तह जो आ रहा है ये लेकिन अभी और परी में अंतर है तो अभी के आगे तह आता है तो अभित दोनों ओर अर्थ होगा इसका और परी के आगे लगा देते हैं तो परितह चार ओर अभित परितह समया ये भी अव्यय है कोई व्युपत्ति नहीं करेंगे इसकी इसका अर्थ होता है निकट अर्थात समीप ऐसी एक और शब्द है इसी अर्थ को कहने वाला निकषा और स्वयं समीप शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं वो भी संस्कृत का ही है लेकिन वो उसके रूप चल जाएंगे समीप के समया के निकषा के रूप नहीं चलेंगे आगे है हा ये दुख के लिए आता है ये भी अव्यय है और अकेला प्रति शब्द भी प्रयोग में आता है हम प्रति उपसर्ग के रूप में भी लगाते हैं धातुओं से पहले और यहाँ प्रती का अर्थ होगा और और एक और शब्द है इसी अर्थ को कहने के लिए वो है अनु लेकिन अनु का दूसरा अर्थ भी होता है जैसे अनुगामी तो अनुगामी का क्या अर्थ होता है पीछे पीछे गमन करने वाला चलने वाला शास्त्रों में जो दर्शनों में सूत्र आते हैं तो प्रारंभ में ही जैसे व्याकरण का ही है अथ शब्दानुशासनम अनु अथ योगानुशासनम वहां भी अनु तो वहां अनु का अर्थ पीछे यानी पहले भी बहुत लोगों ने किया है ये कार्य हम भी कर रहे हैं पीछे से आप तो पीछे अर्थ में भी आता है यह आगे कोई इसमें विशेष बात नहीं आ रही है रूपों में क्योंकि सब अकारांत पुलिंग के हैं तो राम के समान चलेंगे या बालक के समान किसी तरह से ले लें उसको और धातुओं में भी कोई विशेष भेद नहीं है भवती के ही समान चलेंगे चार धातु में बढ़ी हैं केवल अभी कारकों का यहाँ परिचय करा रहे हैं थोड़ा सा तो कारक कितने होते हैं छ कारक तो छह कारकों में पहला कारक है कर्ता व्याकरण का सूत्र इसका है स्वतंत्र कर्ता जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है करे न करे उल्टा करे कुछ भी करे तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है ये हम सुनते हैं प्रायः करके लेकिन ये वाक्य वहां चरितार्थ होगा जहां कर्तृवाच्य में हम रूप बनाते हैं क्योंकि कर्तवाच्य में क्रिया का और कर्ता का आपस में संबंध होता है क्रिया जब कर्ता को कह रही होती है तो फिर कर्ता के अनुसार अब उसको भी थोड़ा भूमिका निभानी पड़ेगी तो कर्ता के अनुसार ही उसमें वचन और पुरुष आएंगे लेकिन कर्मवाच्य का हम जब वाक्य बनाते हैं या भाववाच्य में बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा नहीं होती क्योंकि कर्ता में विभक्ति करने वाला सूत्र एक ही है कर्तिकिया तृतीय ही करेगा प्रथमा यदि की जाती है कर्तृवाच्य में तो उसका सूत्र अलग से है प्रथमा करने वाला प्रातिपद लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तो यहां जो करता प्रथमा होती है यह केवल उसी दृष्टि से है कर्तवाच्य के वाक्यों में और प्रथमा व्यक्ति अन्य स्थान पर भी होती है जिसको संबोधन कहते हैं लेकिन वो कारक नहीं है तो संबोधन में भी प्रथमा करेंगे किसी को बुलाते हैं उसको संबोधन कहते हैं हे हे लगा देते हैं जोर से बोलते हैं उसके लिए बुलाते हैं तो हे बालक हे राम इत्यादि तो यहां भी सुजस प्रत्यय ही आएंगे लेकिन संबोधन में जब सु प्रत्यय आता है तो इसका एक नाम और हो जाता है क्या संबुद्धि और संबुद्धि जब नाम हो जाता है और उसके पहले जो शब्द है जिसके आगे सम्बुद्धि आया हुआ है वो यदि ह्रस्व हो या एंग अंत वाला हो ए अंत में हो या ह्रस्व हो तो फिर सम्बुद्धि को हटना पड़ेगा वहां से समबुद्धि तभी टिक पाएगा जब शब्द ह्रस्वांत ना हो और एंग अंत न हो तो एंग ह्रस्वात सम्बुद्धि है एंग से उत्तर और रस्व से उत्तर सम्बुद्धि का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। लोप की अमृति है वहां लुक नहीं कहां पर है ये सूत्र आ, तो हल न्याभ्यो दीर्घात सुखम हल कहा है ये छठे अध्याय के पहले ही पादन मिल जाएगा मिल गया पहले कॉलम में ऊपर की तरफ होगा नहीं ये उधर दूसरे ने तो दूसरे हाँ दूसरे कॉलम में है दूसरे कॉलम में है स्वाद सम्बुद्धे है तो ऊपर तो क्या है इसके हल ये उस दिन भी काफी दिन समझाया था जो डेढ़ तक और उसके ऊपर और उसके ऊपर लोपो ब्योर गोली तो लोप की अनवृत्ति आ रही है लुक नहीं है अगला कारक है कर्म तो संबोधन में केवल प्रथमा के एक क्वेश्चन में अंतर आया कर्ता में जो प्रथमा होती है उसके आधार पर देखें तो केवल एक वचन में अंतर आएगा क्योंकि हट जाएगा बाकी अव और जस्म में वैसा ही रूप बनेगा जैसा कि अन्य कर्ता कारक में बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में में वैसा ही बनेगा आगे है कर्म कर्म का लक्षण है कर्तित तमम कर्म अर्थात कर्ता को जो ईप्सित तम है सबसे अधिक चाह हुआ जो भी वस्तु है पदार्थ है क्रिया के द्वारा वो जिस को प्राप्त करना चाहता है जैसे राम गांव जाता है तो ग्राम उसके लिए ईप्सितम हो गया पुस्तक पढ़ता है तो पठन क्रिया के द्वारा वो पुस्तक चाह रहा है पुस्तक को समझना चाह रहा है तो पुस्तक कर्म हो गया और कर्म में द्वितीया होती है लेकिन ये भी जो हम नियम बोलते हैं कि कर्म में द्वितीय होती है ये कर्तवाच्य के लिए ही लागू होगा यदि कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म में प्रथमा होगी और प्रथमा का वही एक सूत्र है प्रातिपिकार्थ लिंग परिमाण हाँ कर्म में भी और कर्ता में भी कर्तृवाच्य में कर्म द्वितिया हो गई कर्मणि द्वितीया से क्योंकि यहां पर कर्म अनिभिहित है इसलिए तो राम विद्यालय गति स पुस्तकम पठती स रामम पश्यती सफलम इच्छति ते प्रश्नं पृछती तो बस यहाँ इन्होंने दो ही कारक दिए हैं अभी आगे फिर आ जाएंगे कर्ता और कर्म आगे जो इसमें अव्य आए थे अभिता परित समया निकषा हा प्रति अनु इन सब के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है क्योंकि यह द्वितीय का ही अनुवाद चल रहा है प्रथम और द्वितीय दोनों आ जाएंगे इसमें अन्य व्यक्तियां अभी नहीं ला रहे हैं एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और एक एक करके बढ़ाते जाएंगे लेकिन पीछे की व्यक्तियां भी आती जाएंगी सब तो इस तरह से इन सभी अवयवों के साथ में जो शब्द आएगा उसमें द्वितीया, जैसे गांव के दोनों ओर कहा गया तो ग्राम शब्द भले ही हम हिंदी में के बोल रहे हैं ग्राम के दोनों ओर ग्रामस्य ऐसे नहीं बोलेंगे ग्रामम अभिता ग्राम के दोनों ओर ग्राम के चारों ओर, परितः ग्राम के समीप ग्रामम निकषा या ग्रामम समीप कैसे बने सम अव्यय है ये अव्ययों में ऐसी विपत्तियां नहीं देखा करते जिनके रूप चलते हैं उनकी विपत्ति देख लेते हैं समीप का बन जाएगा सम उपसर्ग है और अप सर्ग तो नहीं कहेंगे इसको अभी क्योंकि उपसर्ग धातु के योग में होता है तो सम और आगे अप शब्द जल का वाचक जो होता है संगता आप ऐसा स्थान जिसके चारों ओर जल होता है उसे कहते हैं समय तो लेकिन का अर्थ में चलता है ये जैसे कुशल नहीं देखो ना कुशान लाती थी कुशल लेकिन कोई भी किसी भी कार्य में हो चाहे वो कुशलाने में हो या अन्य कुछ करने में हो वो भी कुशल है वैसे तो ही समीप अब वहां तो जल था चारों ओर जल निकट था तो विस्थान जो है वो समीप कहला कह दिया गया उसको लेकिन यहाँ किसी के भी निकटता को हम समीप शब्द से बोल देते हैं वहां जल की निकटता के कारण से समीप शब्द का व्यवहार हुआ तो उसमें सूत्र है ईत द्वें, तो अप शब्द के आकार को ई हो जाता है फिर सम से उत्तर आगे सम से आगे आएगा तो तो द्वीपम समीपम अंतरीपम द्वीप बनता है दो तरफ जिसके जल हो उसे कहते हैं द्वीप तो इन शब्दों के साथ में जो द्वितिया होती है अभित परित आदि इनके सूत्र नहीं है इनके वार्तिक आते हैं व्याकरण में आगे दिया है गति अर्थ के विषय में नियम बताया एक कि गत्यर्थक जो धातु होती हैं उनके साथ में द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है लेकिन इसके लिए सूत्र है वहां द्वितीय भी है चतुर्थी भी है गत्यर्थ द्वितीया चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि द्वितीय और चतुर्थी गत्यर्थ कर्मणि, गत्यार्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी लेकिन द्वितीय का प्रयोग ज्यादा होता है अब देखिए अनुवाद तो बालक विद्यालय जाता है अब संधियों के नियम ज्यादा नहीं बताए जाएंगे अभ्यास हो जाना चाहिए तो हसीचर लगा करके बालको विद्यालयम गच्छती बालिका विद्यालय की ओर जाती है अब विद्यालय जाती है नहीं विद्यालय की ओर तो विद्यालय की ओर का हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि विद्यालय की ओर जा रही है विद्यालय में प्रवेश नहीं करना है वो निकट आएगा विद्यालय फिर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी इस समय विद्यालय की ओर जा रही है और विद्यालय जाती कहेंगे तो विद्यालय में ही घुसना होगा फिर तो बालिका विद्यालय प्रति गच्छति ऐसे ही कन्या फल चाहती है तो कन्या फलम इच्छति इष्ट धातु का प्रयोग करेंगे गुरु प्रश्न पूछता है तो गुरु हो यहाँ विसर्ग रहेंगे क्योंकि पकार आगे आ रहा है प्रश्नम पृछती ये संप्रसारण हो गया यहाँ पुत्र फूल छूता है तो इस पृष्ठातु का प्रयोग करेंगे यहां पुत्र पुष्पम स्पृशति सरल है वाक्य अभी पिता सूर्य को देखता है तो पिता का यहाँ जो दिया है उन्होंने जनक शब्द उसको बोलना है जनक सूर्य पश्यति अब सूर्य के अन्य पर्यायवाची और भी हैं, लेकिन जब सूर्य यहाँ दिया है उसको बोल लेंगे पुत्र चंद्रमा को देखता है अब पुत्र के आगे विसर्ग जो आएंगे उसको फिर सकार हो जाएगा विसर्जनीय से सह और स्तोह श्टु से उसको फिर तालव्य सकार हो जाएगा तो पुत्रश चंद्रम पुत्रश चंद्रम इच्छति चाहता है दुर्जन सज्जन को दुख देता है तो दुर्जन विसर्ग आ जाएंगे क्योंकि सकारा गया सज्जन तुदती अभी तो बताया था मैंने रूप तुदती तुदत तुदंती तो दी का अर्थ हो जाएगा दुख दिलवाता है किसी से किसी और से कि जा उसको दुखी कर जाके किया तो दुखी करवाना किसी के द्वारा तब करके तब बनेगा तो दया दुख देना है स्वयं तो तुति पुत्र गांव के पास बैठा है हसी लग जाएगा पुत्र गांव के पास तो द्वितीय रखे ग्रामम निकशा अथवा समया या समीपम बैठा है तिष्ट या सीधती विद्वान धर्म की ओर जाता है तो विद्वान शब्द भी संस्कृत का ही है विद्वस उसका रूप आगे आएगा अभी नहीं दिया है यहाँ प्राज्य शब्द अकारांत दे दिया है तो उसका प्रयोग करेंगे हसीजा लगा करके प्राज्यों धर्मम अनु धर्म की ओर धर्मम अनु गच्छती अनु और अनु को हम गच्छति के साथ मिला करके लिख सकते धर्मम अनुगछति अच्छा उसमें उपनिषद में दिया ना तैत उपनिषद में सत्यम बद धर्मम चर तो कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी आते हैं कि धर्मम अनुचर धर्म के पीछे पीछे चलो धर्म का आचरण करो हम्म क्या प्रश्न था अनु हाँ अनुसर अनुसरण करो तो विद्वान प्राज्यों धर्मम अनुगछति गुरु के पास शिष्य बैठा है तो यहाँ हम समीप शब्द यदि बोलेंगे जैसा कि प्रायः बोलते हैं तो तो गुरु में सृष्टि हो जाएगी लेकिन समया और निकषा बोलेंगे तो द्वितीया होगी तो गुरुम समया या गुरुम निकषा शिष्य अब तिष्ठती बोलना है तो सकार हो जाएगा विसर्ग को शिष्य सीदती बोलेंगे तो सक... विसर्ग ही रहेगा शिष्य समीप, तो... समीप यहां नहीं दिया है उन्होंने अवय में अच्छा। उसके साथ में द्वितीय का नहीं है प्रयोग शिष्य समुद्र को या समुद्र के विषय में पूछता है तो शिष्य ये धातु है ये वैसे द्विकर्मक भी हो जाती है दो कर्म भी इसके हो सकते हैं जैसे हम यहां वाक्य बोल रहे हैं कि शिष्य कौन सा वाक्य था समुद्र के विषय में पूछता है तो समुद्र भी कर्म हो गया और जिससे पूछता है किसी का नाम भी ले लें कि समुद्र के विषय में पिता से पूछता है तो दो कर्म हो जाएंगे नहीं यहां ये इन्होंने तो शिष्य सागरम समुद्र भी संस्कृत का ही है समुद्रम yes. लेकिन इन्होंने यहां जो कोष्ठक में के विषय में कर दिया है वो तो ये समझाने के लिए दिया है कि समुद्र को पूछता है अनुवाद तो ऐसे ही बनाएंगे हम को को, को मान करके लेकिन वास्तव में के विषय में के तो समुद्रम समुद्री और समुद्र से विषय ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन वहां विषय का प्रयोग करेंगे तो सृष्टि हो जाएगी इधर समुद्र के विषय में समुद्रम तो गलत समुद्र नहीं ष्टि होगी विषय के साथ में संसार ईश्वर को नमस्कार करता है तो संसार का यहां जो शब्द आया था लोक लोक अब ईश्वर बोलेंगे तो लोक के रेफ को यकार होकर के लोभ हो जाएगा भूभोगो सूत्र से तो लोक ईश्वरम नमति हे पुत्र पिता कहा है ये संबोधन का वाक किया गया तो हे पुत्र ऐसे ही बोलेंगे इसको क्योंकि सु लोप हो जाएगा से हे पुत्र जन कहा? कुत्रास्ति कुत्र अस्ति, कुत्रास्ति हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता हे दुर्जन यहां भी सु लोक हो जाएगा धर्मम कथम या किमर्थम न स्मरसी स्मरसी अब यहां स्मरसी का प्रयोग क्यों हुआ है क्योंकि युष्मद का तो प्रयोग है नहीं तो युष्मद का प्रयोग हो या न हो अस्मद का प्रयोग हो या न हो अर्थ वैसा निकल रहा हो क्योंकि जो सूत्र आते हैं ये पुरुष करने वाले वैसे ही है उनकी रचना युष्मे समानाधिकरण स्थान इन मध्यम अर्थात तो उनका तो प्रयोग करें या न करें अर्थ वैसा निकलना चाहिए क्योंकि सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उससे बात हो रही है वो मध्यम पुरुष ही कहलाता है तो धर्मम कथम न स्मरसी राम घर कब जाता है रामो गृह कदा गचती फूल के चारों ओर जल है तो पुष्पम पर अब जकार बोलेंगे आगे तो परितो हसीच पुष्पम परितो जलमस्ति अब शब्द भी आता है जल का वाचक उसका बहुवचन में ही प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है तो वहां फिर आप बोलना होगा आपह संति लेकिन अभी आप शब्द नहीं दिया है विद्या धर्म की ओर जाती है विद्या विद्याधर्म प्रति गच्छति विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं तो विद्यालय अभिता दोनों ओर फल और फूल फला पुष्पाणी च राजा दुर्जन को दुख देता है राजा नृप निरपो दुर्जन तुदति तो ये इस तरह से वाक्य बनेंगे अगला एक और अभ्यास ले लेते हैं अगले अभ्यास में भी रुतिया व्यक्ति ही चलेगी और यहां जो शब्द इन्होंने नए दिए हैं वो अकारांत ही हैं लेकिन नपुंसक लिंग के हैं जैसे पीछे आए थे वो पुल्लिंग के शब्द थे यहाँ नपुंसकलिंग के दिए हैं, है, है सबकारांति है। और इस अभ्यास में लोट लकार भी प्रारंभ कर रहे हैं ये अब तक हमने लट का ही प्रयोग किया है लकार नहीं बदला है अभी तक। तो धन शब्द है नगर है आसन बैठने का स्थान जो होता है और जिस पर बैठते हैं वो भी आसन उसको भी कहते हैं आस्यते अस्मिन इतिहासन और आस्य अनेसन जो हम शरीर की आकृति बनाते हैं ये भी आसन कहलाता है कि सिद्धासन सर्वांगासन इत्यादि जो बोलते हैं और जिस पर बैठते हैं वो भी आसन है अध्ययन जितनी भी हैं उनसे हम जब ल्युट प्रत्यय करते हैं तो नपुंसलिंग के ही शब्द बनते हैं उनसे नपुंस के भावे एक जैसे अध्ययन ज्ञान यहां भी लुट प्रत्यय है कार्य शब्द है यह भी नपुंसकलिंग में आता है लेकिन इसका अर्थ जब कार्य होगा तो नपुंसकलिंग में आएगा और इसका अर्थ यदि हम कृत्य प्रत्यय का प्रयोग करके और वहां करना चाहिए इस अर्थ में लें यदि तो वहां तीनों लिंग में आ जाएगा फिर यह कार्य है कार्या है कार्यम ओदन ये चावल का वाचक है कौन सा चावल कच्चा है या पका हुआ कच्चा पका हुआ। कच्चा है या पका है ये इसका उत्तर ये शब्द ही दे, दे देगा ओदन ओदन बनता है उन्दी क्लेदने धातु से और क्लेदन कहते हैं गीला होना तो पका गीला कच्चा गीला नहीं होता है और इसको भात भी कहते हैं पके चावल को उसके लिए संस्कृत में शब्द है भक्त भक्तम ये उस में क्या भजका, करते वो भी भज का अर्थ वैसे होता है सेवन सेवन करना वो परमात्मा का सेवन करता है वो भक्त है है ना? और इसका सेवन किया जाता है इसका सेवन किया जाता है यहां हम विपत्ति कर लेंगे भज्यते यत तद और यहां विपत्ति हो जाएगी भजती यह स भक्त जो भजन कर रहा है सेवन कर रहा है वो भक्त है और जिसका सेवन किया जा रहा है वही भक्त वो भात हो गया वर्ष, वर्ष, साल को बोल देते हैं जो समय का वाचक शब्द है ये भी नपो सकलिंग में आता है और दूसरा एक वर्षा शब्द भी होता है वर्षा के लिए जो बरसते पानी बरसता है उसका बहुवचन्म प्रयोग होता है वर्षा का दिन शब्द ये दिन का वाचक है दिवस भी आता है लेकिन दिवस पुल्लिंग में आ जाता है ये नपुलिंग में आता है दिन शब्द धातुए दी है इसमें ये सब धातुएं भुआ की हैं पांच छह धातुएं दी हैं तो खाद धातु खादरी भक्षणे खादती खादत खादंती ऐसी धावु गति शुद्धियो हो ये दौड़ने अर्थ में आती है और शुद्धि करने अर्थ में भी आती है धावती धावत धावंती क्रीड्री विहारे ये खेलने अर्थ में आती है क्रीडति क्रीडत क्रीडंती और चलधातु कम्पन, चल धातु ये कंपन चल चलकंपने गति अर्थ में चलती चलत चलंती और शी धातु शी शये सोने अर्थ में आती है ये अधि उपसर्ग लगा करके भी इसका प्रयोग करते हैं अधिशी तो शेते शयाते शेरते इसके आत्मनिपद्म चलते हैं क्योंकि शीत है अनदात आत्मनिपदम और स्थाष्ठा गति निवृत्त इसको चार लकारों में तिष्ठ आदेश हो जाएगा आघ्राधमा स्थापना तो अधि तिष्ठती अधि उपसर्ग लगा करके अधि तिष्ठती और एक और दी है इसमें तो कितनी हो गई ये तीन चार पांच सात धातु हो गई ये अदाधिगण की है और ये धातु क्या है इसमें अधिक को हटा दे तो आस आस उपवेशने। अब क्योंकि अदादिगण की है ये तो वहां शब्द का तो लुक हो जाएगा रूप चलेंगे फिर आस्ते आसाते आसते अध्यासते अध्यासते अध्यासाते बोलने में लग रहा है जैसे एक का है ये आसते संगद ध्व संभागम यथा पूर्व संजानाना उप आसते उपासते तो कौन सा वचन है क्योंकि आ रहा है ना देवा एक वचन बनेगा आस्ते आसतेचन में आसते अब इन्होंने जो अधि तीनों के साथ लगा के दिया है उसका प्रयोजन दूसरा है कि जब इन तीन धातुओं के साथ में अधि लग जाता है तो फिर उस उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है वो कर्म बन जाता है इनके साथ में जो शब्द आएगा अधि शिंग स्था कर्म प्रथम अध्याय में आ चुका है सूत्र अधिन और स्था नहीं और आस एक और अधिशी अधि अधि तो उपसर्ग हो गया ये यानी अधि उपसर्ग के पूर्वक शींग स्था और आस इनके साथ में जो शब्द होगा उसकी उसकी कर्म संज्ञा होती है तो इसलिए यहाँ पर अधि लगाया क्योंकि अनुवाद चल रहा है द्वितीय व्यक्ति का। और अगर हम अधि हटा दें ये तो अधिकरण है वास्तव में तो ये क्योंकि ऊपर सूत्र है उसके आधारोधिकरण आधारो उसके नीचे है अधिशी कर्म यानी कि अधिकरण की ही कर्म संज्ञा कर रहा है वो आगे अव्यय दिए हैं इन्होंने उभयत दोनों ओर जैसे पीछे आया था अभिता और ये उभयत ये दोनों ओर में आता है और सर्व के आगे तह लगाते हैं सर्वत तो चार ओर हो जाएगा जैसे वहां पीछे परितह लिखा था धिक्षब है ये अव्य है धिक्कार के अर्थ में आएगा और ऊपरी तो उपरी का अर्थ ऊपर या पर अकेला बोल देते हैं कभी कभी जैसे जैसे छत पर कौन है तो अर्थ वही है छत के ऊपर कौन है तो ऊपर का उल्टा हो गया नीचे अध शब्द है अधस सकारांत अव्य और अधि यह अकेला जब आएगा तो अंदर अर्थ में आता है जैसे अध्यात्म अधि आत्म अध्ययन अध्ययन ऐसे नहीं होता है पठन में अध्ययन में अंतर है पठन में ठीक है हम जैसे लिखा हुआ है पढ़ते चले जा रहे हैं एक तरफ से लेकिन अध्ययन में अधि अंदर उसके अंदर घुस करके पढ़ रहे हैं आप समझते हुए उसको अपने अंदर उतारते हुए उसे कहते हैं अध्ययन तो आप लोग अध्ययन करते हो कि पठन करते हो अंतरा तो अंतरा जो है दो वस्तुओं के मध्य को बोलते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन। दो वस्तुओं में बोलेंगे उसके बीच में कहने के लिए अंतरा और एक है शब्द अंतरेणा यह लग रहा है तृतीय का एक क्वेश्चन है अंतर का रूप लेकिन ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात जो विभक्ति जैसे लगते हैं फिर भी निपात होते हैं अव्यय होते हैं उन्हें कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक निपात और अर्थ इसका होता है बिना जो बिना अर्थ है विना भ्याम ना न सह और बिना शब्द भी इसी अर्थ में आ रहा है आगे दे दिया है तो इसमें क्योंकि नपुंसक लिंग के सारे शब्द आए हुए हैं अकारांत इनके रूप चलेंगे गृह शब्द के समान गृह के रूप इन्होंने दिए हुए हैं उसको ढंग से याद कर लेना देख लेना और इनके रूप भी चला चला के अभ्यास करना फिर और आगे नियम सोलह में रेफ और शकार जहां आता है और उसके आगे आ जाए नकार तो रसाभ्याम नोण समान समान पद में करेगा ये तो अब व्यवधान ही आ रहा है बीच में क्योंकि समान पदे में तो एकदम एक ही पद हो और तुरंत ही उसके आगे आ जाए बिना किसी अंतराल के किस बीच में कुछ भी न हो तब तो ये लग जाएगा और बीच में भी यदि कुछ वर्ण आ रहे हैं तो वो कौन कौन से स्वीकार्य है उसके लिए अगला सूत्र है अट कुपु नुम व्यवाय उसमें तीन बातें मुख्य है अट कु और पु आंग और नुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी तो अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कवर्ग और पवर्ग ये यदि बीच में व्यवधान डालते भी हैं रेफ के आगे जो नकार आ रहा है उसके बीच में आ जाए या शक, शकार के आगे नकार आ रहा है उसके बीच में आ जाए वो संख्या में चाहे कितने ही हो लेकिन अट कवर्ग पवर्ग इन्हीं में के हो, तब भी नकार को नकार हो जाएगा तो जैसे हम गृह के ही रूप चलाते हैं तो री में भी रेफ को स्वीकार किया जाता है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि री रकार और शकार इनसे उत्तर नकार को नकार तो गृहम गृह गृहानी नहीं कहेंगे अब गृहाणी जैसे धनम धने धनानी है तो वहां गृहानी नहीं बोलेंगे गृहाणी ऐसे ही नगर शब्द है तो नगरम नगरे नगराणी तो कहाँ यह नकार पूर्णकार होगा नबमुसिंग में तीन जगह प्रथमा का बहुवचन तृतीया का एक वचन श्रेष्ठी का बहुवचन कार्य में रेफ आ गया आ गया यकार है वो आठ में आ गया यह में जो अ है ये अट में आ गया तो इसके आगे भी न पूर्ण हो जाए कार्याणी कार्येण कार्याणाम और वर्ष यहां रेफ के आगे नकार तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक विधान अभी आ रहा है श का तो ये तो अट कवर्ग पवर्ग में है नहीं फिर कैसे होगा नकोणा वर्षाणी कैसे बोले क्योंकि रेफ के आगे जो नकार आ रहा है उसके बीच में शकार आ चुका है और शकार तो नहा है न कवर्ग में आ रहा है न पवर्ग में आ रहा है तो ये तो विवधान डाल दिया इसने नकोणा कैसे करे आप ढूंढते रहो सूत्र क्यों उपासना अरे नाकुणा करने वाला सूत्र शाह से भी तो आगे करता है हम क्यों देख देखे रेफ को <laughs> हम रेफ पर अटक गए और शाह को नहीं देख रहे अरे शाह उत्तर भी तो नाकोणा होता है तो वर्षाणी ने शाह को मान के नकार को रेफ को मान के नहीं पुष्प यहां पकार आ गया पकार आ गया वर्ग में तो पुष्पाणी है पत्र, पत्र? तो रेफ के आगे आकार है में आ चुका है पत्राणी इस तरह से बनेंगे तीन स्थानों पर आगे लोट लकार के रूप आने हैं इसमें तो भूधातु के रूप पक्के कर लेना सभी लकारो में दसों लकारों में उसी के समान इन सब के रूप चलने हैं लेकिन उसमें प्रथम पुरुष के एक क्वेश्चन में और मध्यम पुरुष के एक क्वेश्चन में तात् और जोड़ देना जैसे भवतु भवतात भवताम भवंतु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम जो रूप बन रहा है उसके आगे तात जोड़ देना है वो दूसरा रूप बन जाएगा उसी में ही एक वचन में ही ऐसे ही याद करना है कारक थोड़े से बढ़ाए इसमें और पहले तो ये दिया कि ये जो उभयत सर्वत आदि अव्यय है या धिक है ऊपरी शब्द है ऊपरी को दो बार भी कह देते हैं ऊपरी ऊपरी अध को दो बार कह देते हैं अधोधह ऐसी अधि को भी दो बार अध्यधि तो इनके साथ में द्वितीय का प्रयोग होता है द्वितीय व्यक्ति आती है इनके भी वार्थिक बने हुए हैं तो ग्रामम उभयत ग्राम के दोनों ओर ऐसी ग्रामम सर्वत नास्तिक को धिक्कार है तो धिक नास्तिकम नास्तिक में द्वितीय व्यक्ति हो गई ये कारक नहीं है विभ्यक्तियां दो प्रकार की होती है एक तो कारक विभ्यक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति अर्थात उनमें कारकत्व न होने पर भी केवल किसी अन्य शब्द के समीप में आने से और किसी विभक्ति का विधान कर दिया गया यानी उपपद समीप में किसी पद के आने से आई हुई विभक्ति उपपद विभक्ति और कारक संज्ञा करके आई हुई विभक्ति कारक विभक्ति तो धिक नास्तिकम ये नास्तिक में कर्म दिन है ये ध्यान रखना अर्थात ये कोई कारक ही नहीं है यहाँ कोई कारक नहीं है और फिर भी द्वितीया हो गई तो अब कौन करेगा द्वितीया तो अलग से वार्तिक इत्यादि जो और सूत्र है उपद व्यक्ति वाले वो करते हैं और कुछ वार्तिक भी हैं ऐसे ही अंतरा और अंतरेणा इनके साथ भी द्वितीया होती है और बिना शब्द के साथ भी होती है इसका सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते और विना का भी सूत्र है पृथक विना नाना भे तृतीय इन्हें और तृतिया भी होती है वो बात अलग रही और द्वितीया भी यहां द्वितीया का प्रकरण चल रहा है तो द्वितियां ले लिया है लेकिन विना के साथ में तृतीया भी हो जाती है तो अंतरा अंतरेण और विना जैसे गंगा और यमुना के बीच में तो गंगाम यमुनाम च अब ये कारक नहीं है लेकिन द्वितीया हो गई गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग अस्त प्रयाग है ज्ञान के बिना सुख नहीं है तो ज्ञानम अंतरेण या बिना बोलेंगे तो ज्ञानम बिना न सुखम श्रम के बिना धन नहीं मिलता तो श्रम अंतरेण या श्रम बिना न धनम वह सूत्र आ गया उपसर्ग पूर्वक अधिउपसर्गपूर्वक और आस इनके अधिकरण में इनके अधिकरण की कर्म संज्ञा होती है अब यहां जो द्वितीय आएगी वो किस सूत्र से आएगी कर्मणि द्वितीय ये कारक व्यक्ति है ये उपपद व्यक्ति नहीं है तो आसनम अधिशेते और अगर अधिक को हटा दे तो आसने शेते आसन पर सो रहा है यहां भी अर्थ वही है आसन पर सो रहा है लेकिन यहां अधि लगा देने से द्वितीया हो गई कर्म हो गया अभी इन्होंने कहा है अधी कर्म सूत्र दे करके के सूत्र का अर्थ अर्थ तो कर रहे हैं कि अधिशी अधिस्था अध्यास धातु के साथ द्वितीया होती अर्थ नहीं है इसका इसका अर्थ है इनके साथ जो इनका जो अधिकरण होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्मणी से द्वितीय होगी इससे द्वितीय नहीं हो।, हो रही है हम्म क्या प्रश्न था जैसे अध्ययन अधिक के साथ ही प्रयोग होती है तो वहाँ द्वितीय अध्ययन धातु अधिक में होती है अध्ययन धातु कौन सी मतलब ने जो है ये अध्ययन हाँ अधिक के साथ आती है ठीक है तो फिर इसका मतलब कर्म में आएगी उसका उसका यहाँ कहाँ प्रकरण है यहाँ तो शी और स्था और आस है इंग है ही नहीं यहाँ पर इंग अध्ययन हाँ, क्या कहा अध्ययन ले रही हूँ अधी, तो अधी नहीं ले रहे हैं शी स्था आस तीन के साथ में अधी ले रहे हैं केवल इंग अध्ययन नहीं है इसमें इसमें इंग अध्ययन नहीं है तीन धातु है बस इन्ही के साथ में अधिक को लगाएंगे तो कर्म संज्ञा होगी इंग अध्ययन में क्यों होगी वहां तो अधिते बोलेंगे अगर क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो अध्ययन क्रिया का नाम थोड़ी है अधिते बोलेंगे और अधिते का कर्म बनेगा कोई पुस्तक अधिते पुस्तक का अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करके बोलेंगे तो करोति बोलना होगा आगे तो उधर सृष्टि हो जाएगी पुस्तक से करोति पुस्तक का अध्ययन कर रहा है वहां करने का सूत्र आएगा फिर कर्तरी कर्मणो हो कृति जो कृदंत शब्द होते हैं अध्ययन कृदंत हो गया तो कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में सृष्टि होती है कर्तरी कर्मणो हो कृति तो कृदंत हो गया अध्ययन अब इसका कर्ता और इसका कर्म तो यहाँ कर्म है यहाँ यानी यह अध्ययन किसका हो रहा है पुस्तक का तो पुस्तक हो गया अध्ययन का कर्म और अध्ययन है कृदंत तो होगी कर्म में जैसे पीछे वाक्य आया था एक बार राज्य की रक्षा करता है तो राज्य की रक्षा करता है एक तो हमने कह दिया राज्य रक्षा और रक्षा को ही बोले हम तो ये हो गया कृदंत शब्द अब कृदंत हो गया तो कृदंत के कर्म में अब ऋष्ठी आएगी तो राज्य से रक्षा करोती होगा तो ये कृतिक्रमणों कृति बहुत लगता है सूत्र ये बहुत मुख्य सूत्र है ये ष्ठी व्यक्ति करने वाला है आगे एक और दिया है सूत्र कालाध्वन और अत्यंत संयोग काल और अध्वन हम कालवाचक शब्द और मार्ग अधिक वाचक शब्द यानी काल समय हो गया और अध्वन वही स्थान हो गया मार्ग उसमें दूरी भी ले लेते हैं तो इन सब के साथ में भी द्वितीय व्यक्ति होती है कालाध्वन और अत्यंत संयोगी अत्यंत संयोग होना चाहिए उसमें निरंतरता रहनी चाहिए अगर किसी ने उपवास किया है मान लो नौ दिन का या जितने भी दिन का या एक दिन का तो लगातार किया है अत्यंत संयोगी तो हम कह सकते हैं कि दश दिनानी उपवसति या कोई लिख रहा है लगातार है ये हाँ कालाधुन संयोगी देखो एक ध्यान रखो उप की पहचान बता रहा हूं मैं कि जो सूत्र अनभ के अधिकार में है उधर तृतीय पाद द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद उसमें एक तो सूत्र ऐसे हैं जो एकदम डायरेक्ट कारक को लेते हैं और व्यक्ति कर देते हैं उसमें जैसे कर्मणि द्वितीय ठीक है ऐसी तृतीया अपादाने पंचमी चतुर्थी संप्रदाय ये तो हो गए सीधे कारकों वाले अब इनके आगे कुछ सूत्र फिर और भी आते हैं उसी व्यक्ति को करने के लिए जैसे यहाँ किसका प्रकरण चल रहा था अभी द्वितीया का दुतिया। तो द्वितीया में हमने पहले ले लिया कर्मणी द्वितीया आगे और आगे अब अंतरान्तरण युक्त ये जो सूत्र आ गया द्वितीया की नृत्य आ रही है इसमें तृतीय होशी तो छोड़ दो वो तो कर्म में ही तृतीय कर रहा है यानी कर्म में तृतीया कर रहा है वो तृतीयाच होशन्दसी हु धातु के कर्म में तृतीया कर रहा है वेद में लेकिन अंतरांतरणयुक्त में तृतीय समाप्त हो गया द्वितीय की निवृत्ति आ रही है अब द्वितीय की निवृत्ति आ रही है तो कर्म नहीं है यहां पर कर्मणी समाप्त हो चुका है कर्मणी केवल तृतीय होषदी तक ही आया था अब द्वितीय चल पड़ा आगे तो अंतरांतरण युक्त ये कौन सा कौन सी व्यक्ति करेगा अभी उपपद विभक्ति कर्मणी की अनुवृत्ति नहीं है इसमें और आगे खाला खाला और वही हम पढ़ रहे थे अभी यहां भी कर्मणी की अनुमृति नहीं आ रही है केवल विभक्ति की आ रही है तो जिन सूत्रों में केवल विभक्ति की अनुवृत्ति आती है इस इस पद की बात कर रहा हूं मैं तो जिन सूत्रों में केवल विभक्ति की ही अनुवृत्ति आ रही है वो सारे सूत्र कहलाते हैं उपपद विभक्ति करने वाले ठीक है ये पहचान होगी कारक व्यक्ति कर रहा है वो कारक नहीं बोल रहा है, कर्म कारक नहीं है क्या दिख्यों दिख्यों। इसको मैंने कब कहा की अनुमृति है ही नहीं वो कारक में कर ही नहीं रहे व्यक्ति जब कर्मणि की अनुमृति ही नहीं आ रही है काराधुन संयोग में तो ये कैसे हो जाएगा कारक व्यक्ति तो ये कहलाते हैं ऊपर व्यक्ति करने वाले सूत्र कोई दस दिन तक लिख रहा है दस दिन तक लिखने का लेना कि वो सोता ही नहीं है या भोजन भी नहीं करता अन्य काम भी नहीं करता बस ये है कि जो कार्य का समय होता है उसमें लिखना ही लिखना करता है बस तो अत्यंत संयोग है और कालवाचक शब्द है दस दिन दस दिन तो द्वितीय होगी दस दिन लिखती पांच वर्ष तक पढ़ता है यानी और कुछ नहीं किया पढ़ने के अलावा उसने अन्य कोई कार्य नहीं किया कार्य के समय में अध्ययन का ही पढ़ने का ही कार्य किया है तो पंच वर्षाणी द्वितीय व्यक्ति हो गई पठती एक कोष जा रहा है कोई यात्रा कर रहा है ये अध्वन मार्गवाचक हो गया ये तो काल के हो गए उदाहरण दो और अध्व का वाचक क्रोश शब्द लेकिन निरंतर गमन किया है उसने लगातार एक कोष तक तो क्रोशम गच्छति इस तरह से करता है ठीक है तो अनुवाद भी कर लें या फिर कल करें बोलो क्या करना है हैं हैं कर लेंगे लें इसको अच्छा तो लोट लकार का इसमें प्रयोग करना है यद्यपि लोट लकार और लिंग लकार लकारि की विधलिंग ये समान अर्थक ही है लगभग लेकिन यहां लोड का ही प्रयोग करेंगे अभी विधिलिंग का नहीं करेंगे तो दिनेश पुस्तक पढ़े दिनेश पुस्तकम पठतु प्रथम पुरुष आ गया अब जो हम तात बोलते हैं साथ में प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में ये तात जब बोलते हैं जब आशीर्वाद का वाक्य होता है तो हिओस तातंग आशीषी जैसे कोई तस्याशीवाद दे रहा है कोई पढ़ता रहे ये तो तो कह सकते हैं तो पुस्तक पढ़तु रमेश खाना खाए रमेशो भोजनम खादतु वह दौड़े स धावतु वह खेले स क्रीडतु राम यहाँ से चले तो राम, राम इतश चलतु राम इत चलतु तु से राम के आगे रेफ के विकार होकर के लोप हो जाएगा और इतश चलतु इतः चलतु तु यहा को सकार होकर के तालाब साकार हो जाएगा तू धन की इच्छा कर तो त्व धनम इच्छ मध्यम पुरुष का ये क्वेश्चन इच्छे ही बनेगा क्योंकि तिप्त जी सिप्त जो सिप आया शिव को ही हो गया और अतो हुए से उसका लुक हो गया तो रह गया केवल इच्छ नहीं प्रत्यय ही नहीं यहाँ पर अब प्रत्यय का लोक हो चुका पूरा तू नगर को जा तवम नगरम गच्छ ये नगर कर्म है यहाँ ये उपद व्यक्ति नहीं है कारक व्यक्ति है कर्मणी द्वितीय से द्वितीय है ये तू फूलों को देख त्व पुष्पाणि पश्य ये भी कारक व्यक्ति है तू ज्ञान की इच्छा कर त्व ज्ञानम इच्छ सरल है ये तू घर के कार्य को ही देख तव गृह कार्यम एवं पश्य मैं चावल पकाऊ अहम् ओदनम पचानी हुँ? यद्यपि ओदन पके चावल को बोलते हैं पके चावल क्या पकाएगा लेकिन भावी बात को ध्यान में रखते हुए हम उसका वाचक शब्द भावी वस्तु को ध्यान में रखते हुए उसका वाचक शब्द पहले ही बोल देते हैं हैं चक्की वाले के पास गए आटा पीस दे अब तुरंत बात पकड़ ले कि जब आटा है तो पीस क्या दू मैं इसको तो जिसका नाम आटा हो जाए ऐसी वस्तु पीसते तो यहाँ भी क्या है ओदनम पचतु और कोई कह रहे ये तो ओदन पहले से ही मैं कैसे पकाऊ इसको तो जिसका नाम ओदन हो जाए उसको पका दे पचतु तो अहम् ओदनम पचानी मैं दौड़ू अहम् धावानी है? मैं खेलू अहम् क्रीडानी मैं फल खाऊं अहम् फलम खादानी अगले वाक्य नगर के दोनों ओर वन है ये उपभ्यक्ति आ रहे हैं कि नगर उभयत अब वन आ रहा है वह तो हर्ष लग जाएगा नगरम उभय वनानी वना घर के चारों ओर फल है तो गृहम परित गृह परित फलानी संति सर्वतः सर्वतः का प्रयोग करवा रहे हैं ये तो गृहम सर्वत फी संति दुर्जन को धिक्कार ये पीछे भी आ चुका था नहीं देख तो पीछे आ गया था ना नहीं इसी में है तो दुर्जनम धिक अब यहां क्रिया छिपी हुई है कौन सी अस्थि धिककार है जहां कोई क्रिया नहीं होती है वहां अस्थातु यानी कि अस्क्रिया रहती है वहां होना ये होना सबके साथ घट जाएगा और क्रिया है तो करता भी होना चाहिए उसका तो कौन है कर्ता इसका जो है दुर्जन बोला छाक्य हिंदी में पूरा किसी दुर्जन। को दुर्जनों को धिककार अब बता है कौन वही बात फिर बोला वाक्य द्वारा दुर्जनों को अधिकार है क्या है अधिकार है इतना स्पष्ट वाक्य है फिर भी धिकार शब्द ये धिक है ये करता है या। होना क्रिया कौन कर रहा है वाक्य में जो बात बोली जा रही है वहां देखना है कि दुर्जन है और ये बोलने वाला है ये ये थोड़ी ऐसा वाक्य थोड़ी है हमारा वाक्य जो बोला है हमने उसमें देखना है करता कौन है क्रिया कौन है ये तो और बहुत बहुत सारी बातें दिन भी है उस समय जब धिकार किसी को तो कोई समय भी है कोई काल भी है कोई दिशा भी है कोई स्थान भी है है तो है है जन क्या क्या है परमात्मा भी है उस समय लेकिन वाक्य में है किसको बोल रहे है, वो देखना है तो देख करता है, तो करता में कौन सी होती है प्रथमा तो सु आना चाहिए ना तो आया है सु समस्या क्या है निबात है अव्य है अव्याद आप सुख सुख हो जाएगा संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है तो संसार की क्या है लोक पीछे आ चुका था तो लोकम ऊपर ऊपर ऊपर उपरी ऊपरी दो बार बोल देते हैं द्वित्व जाता है सर्वस्य द्वे आठवें तय का पहला ही सूत्र है लेकिन कहां कहां होता है द्वित्व अधिकार सूत्र है वो तो तो वहां सूत्र आगे दिया हुआ नित्य वीपसा योग हो जहां नित्यता कहनी हो वीपसा कहनी हो बार बार वाला अर्थ तो लोकम ऊपरीऊपरी सूर्य है तो सूर्य का पीछे आ चुका था सूर्योस्ती भानु अभी नहीं आया है अभी उकारांत शब्द कोई भी नहीं आया है सूर्योस्ती गांव के नीचे नीचे जल है तो ग्रामम अध्यधि हैं ग्रामम जैसे ऊपरी ऊपरी दो बार बोल दिया और यहां भी नीचे नीचे दो बार बोलना है तो आ, नहीं हाँ अधोधा अधोध्य तो अंदर अंदर के लिए आएगा और नीचे नीचे के लिए अधस शब्द है उसको दो बार बोलेंगे तो अधस अधस क्या बना अधस अधस पहले पहले सकार को रू करेंगे रू का रेफ बचेगा और रेफ को फिर अतो रो रुता दरपुते लग जाएगा आदगुण है पदांता बन गया अधोधस अब अधोधस के आगे क्या है उसके आधार पर हम अगले सरकार का निर्णय करेंगे क्या करना है तो जल जकारा रहा है तो लग जाएगा हसीच तो ग्रामम अधोधो जलमस्ति लोक के अंदर अंदर यहां आएगा अध्यधि तो लोकम अध्यधि रामोस्ति गांव और विद्यालय के बीच में जल है तो ग्रामम विद्यालय च और अंतरा तो चांतरा ग्रामम विद्यालय चांतरा जलमस्ति धर्म के बिना सुख नहीं तो धर्मम विना भी कह सकते हैं और धर्म अंतरेण सुखम नास्ति रमेश आसन पर बैठता है तो ये उसका आ गया स्थाशाम कर्म का तो रमेश क्योंकि आसन में आ रहा है इसलिए भूभगोल लगाएंगे रमेश आसनम अध्यास्ते, अध्यास्ते या अधितिष्ठती क्योंकि आस का भी अर्थ वही है आस उपवेशन बैठना और पुत्र घर में सोता है तो पुत्रो गृहम ग्रि, क्योंकि अधि लगाएंगे तो गृहम अधिशेते और अधिको नहीं लगाएंगे तो गृह होगा फिर सप्तमी आ जाएगी कृष्ण दस वर्ष तक अध्ययन करता है कृष्णो दश वर्षाणि अब तक की अलग से नहीं बनाएंगे वैसे बोलने को बोल सकते हैं यावत कोई उसमें आपत्ति नहीं है तो कृष्णो दश वर्षाणि और स्पष्ट करने के लिए यह सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो यावत भी कह सकते हैं तक अर्थ के लिए तक के लिए आता है यावत और तावत भी आता है लेकिन मतलब यावत का मतलब होता है जब तक यानी कोई अवधि बताई जा रही है और तावत नहीं कि तब तक अवधि वहां भी आती है लेकिन तावत आता है अंतिम समय के लिए यावत आता है प्रारंभ से कि जब तक मैं ऐसा यहां रहूं तब तक ऐसा मत करना है तो दोनों श्री ले लिए जब तक और तब तक तो दस अध्ययन करता है तो यहां क्या बोलेंगे यहां इन्होंने अभी तो इन अध्ययने धातु नहीं लाए हैं ये तो फिर करोती का ही प्रयोग करेंगे अध्ययन को अलग बोलेंगे अध्ययनम करोती महेश पांच दिन तक लिखता है महेश पंच दिना लिखती अब इसका ये भी अर्थ होता है कि महेश के पास एक कॉपी है कलम है और कलम से लिख रहा है पंच दिनानी महेश क्या लिखता है कॉपी में पंच दिनानी ठीक है अब ये बन गया कर्म क्योंकि ये शब्द जो लिख रहा है ये ये कर्म बन गया ये उपद व्यक्ति नहीं है वैसे अब ये कर्म बन चुका है और पांच दिन तक ये अर्थ ले रहे हैं अब ये होगी उप पद व्यक्ति पंच पांच दिन तक लिखता है इसलिए यावत लगा दे यदि हम महेश पंच दिनानी यावत लिखती अब वो पांच, पांच दिन पंच दिनानी शब्द नहीं आएगा लिखना देवदत्त कोष भर चलता है तो देवदत्त क्रोशम गच्छती ठीक है तो ये हो गए छह अभ्यास इसको यही समाप्त करते हैं आगे के वाक्य बनाया करो ये जो अभ्यास करने के लिखते है ये, हो। ये होमवर्क होता है इसको किया करो जिससे आगे सरलता रहेगी और प्रणोदनी no, ओ